ब्रह्मिरा छांधिक परिषद प्रथम अध्याय के द्वादश खंड तक कुछ विचार हो गया आज त्रयोदश खंड के लिए कुछ अवतरण भाष्य है ठीक आप है कहते हैं नक्ति संबंधा उपासनाम नीतत्वात उदगान कर्म के अवयव रूप से उपासनाएं जितने भी थी ओंकार आदि उपासना हो गई कहा भक्ति संबंध ब संबंध कर्म में आने वाली उपासना कर्मांग भगवत उपासना उपासना में ले तो चुके उपासना सारी हो गई समस्त से क्या आगे अवयव संबंधी उपासना पूरी हो गई है अब इसके आगे समस्त उपासना बतानी चाहिए समष्टि उपासना अवयव संबंधी नहीं समि करके उपासना बतलानी चाहिए वक्तव्य तो यह है किम अंतर खंड है आगे यहां भी वही अवयव विषय की उपासना बदलाएंगे आगे क्यों इस खंड से क्या रह ये जो त्रयोदश खंड है तो आगे तो पूरे पांच भक्तिक्षाओं सात भक्तिक्षाओं की चर्चा होगी वो तो समि उपासना ही कराएंगे किंतु यहाँ अवयव संबंधी उपासना चल रही है वो पूरा हो गया है तो आ, आगे अब अभ, अवयवी संबंधी उपासना बदलाएंगे बीच में ये जो त्रयोदश खंड जो का ही कथन करने के लिए क्यों उपासना विधान एक प्रश्न है नानो भक्ति संबंधा उपासना नाम अवय संबंधी उपासना ने तत्वाद पूरे हो गए समस्त इत्यादि वक्त समस्त उपासना बतलानी चाहिए दृष्टि नहीं समस्टि बतलानी चाहिए वक्त प्रति यह है होते हुए किम अंतर खंडे न फिर जो त्रयोदश खंड है तो भक्ति विषय की उपासना करने अवयव संबंधी उपासना इसे क्या लेना है इस आशंक आह ऐसे शंका करके उत्तर देते हैं भक्ति इत्यादि इदिवासी भक्ति विषय उपासनम साम अवग संबंधम साम अवयव अनस्थवाक्षर विषयाण उपासरा संगता उपद्य अन साम अवयव संबंध का भक्ति विषय उदित भक्ति विषयक ज्योतिषमादी कर्म में उद्गान कर्म होता है ज्योतिषवादी आगा में उदगान कर्म उसमें ओमकार की उपासना ये भक्ति विषय उपासना अवयव संबंधी उपासना के कर्म भक्ति विषय उपासना मानी उद्गित भक्ति उद्गित अवयव संबंधी विषय को करने वाले उपासना को साम अवय संबंध शाम के अवय सामकान के उद्गान में है ये कर्म ये उपासना शाम के अवयव संबद्ध होने संबद्ध मैंने अस्मात्संग प्रसंग से साम अवयव अन्तर स्वभाग विषय अगे शाम का ये अवयव विषय है भिन्न आया अंतर बाने भिन्न शाम अवयव अंतर जो भिन्न है शाम का ये अवयव दूसरे प्रकार के अवयव है यहाँ स्वभाग विषय स्तोप शब्द का अर्थ निरथक निरर्थक जिस अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता केवल पुण्य पाठ के लिए होता है पाठ करने से फल अर्थ नहीं होता निरर्थक तो सब अक्षर है उन अक्षरों को विषय करने वाली तेरह अक्षर बताएंगे निरर्थक अक्षर तेरह दृष्टि से तेरह अक्षरों की उपासना बताएंगे उपासना दूसरी उपासना कहानी संगता मिलाकर के बोलेंगे तेरह तेरह अक्षरों का बताएंगे उपदिश्य पश्चात क्यों तो कहा शाम अवय संबद्ध शाम के अवय संबंधी उपासना पहले भी थी अभी भी वही आने वाला इसी हेतु से ऐसा कहा जाते हैं का अर्थ भाष्य में जो इतता था सामय संबंधित का अर्थ होता है अस्मात्संगा ये प्रसंग एक ही है शाम के अवयव संबंधी उपासना पूर्व में पता ही है। अभी भी वो सामयव संबंधी उपासना है इस संबंध एक ही बने उसको बताने कहाखा अक्षराणी की अंत जो ऋग्वेद के अक्षर होते हैं वो गाए जाते हैं उसमें तदव्यतिरिक्त आनी बाच्य शून्य आनी और जो उससे अतिरिक्त तो होंगे जिसका अर्थ नहीं होता बाच्य माने अर्थ अर्थ शून्य जितने भी हैं वाच्य शून्य आनी अर्थशून्य है ऐसे जो सामने गीत साध्य अर्थ आनी जो गीति प्रधान है ऐसी कहा तो स्तोप मानी निरर्थक अक्षर है जिसका कोई अर्थ नहीं है पढ़ने से पुण्य पुण्यपात हो पुण्य पाप, पुण्य होगा फल होगा जैसे होम फट आदि आता है अर्थ नहीं होता उसका किंतु करने से फल होता है ऐसे स्तोभाक्षर अक्षरा परिभाषंत कहा स्तोभाक्षर निरर्थक जो अक्षर है उनके यहां का कथन होता है तानिजा कर्मापूर्व निर्वृत्ति द्वारा फलव द्वारा ये जो उपासना आगे बतलानी है यह भी कर्मा पूर्व के माध्यम कर्म का संस्कार करेगा कर्म में अपूर्व पहला बनाएगा आए तो कर्मंग अवबद्ध तो उपासना कर्म करते समय करने वाला है इसे क्या होगा कर्म में एक अपूर्व निर्वृत्ति वाली संपादित कर्म में अपूर्व संपन्न संप्रदा के द्वारा फलवत्ता ये भी फलशाली हो जाते हैं केवल उपासना फल नहीं है कर्म का अपूर्व बल करके कर्मों का संस्कार करेंगे उपासना करने से कर्म संस्कृत हो जाएगा इसे क्या होगा फलशाली हो, हो जाएंगे भी ये कहा उपास तद उपास्य विधि पर उत्तरम भाक्य मित्रता वही तो क्षर उपासना विषय आगे के यह कहा वाक्य बक्षमाण उपासना नाम प्रत्येकम स्वातंत्र नाती है मिलाकर के उपासना बताएंगे तेरह अक्षर की चर्चा करेंगे तो ये ये बक्षमान जो उपासना प्रत्येकम स्वतंत्र एक ही एक एक करके स्वतंत्रता नहीं सभी मिलने पर एक उपासना होगी तेरह मिलेंगे जब तब एक उपासना मानी जाएगी तो प्रत्येक में स्वातंत्र है ये कहना चाहते हैं संघानी कहा मिले हुए को कहना है यहां तेरा अक्षर को मिलाकर उपासना करने से कर्म क्या अपूर्व पैदा करके फलशाली होंगे ये बताया उद्देश्य तो पूर्व में शाम के अवय संबंधी उपासना के कथन थी अभी इसका बाद में कथन करने का हेतु क्या है सामावय संबद्धत्व एक अभिशेषा वो पूर्व उपासना भी शाम के अवैध से संबंधित थे ये भी वही शाम के अवैध में संबंधित है इसने मंत्र अयलोकोहाऊकार अधकार आत्माकारुकारो वाधकार अधकार आत्मेहकारो अग्नि ई कार अग्नि अयं भाव लोग का हाउकार में हाउ नाम का शब्द आता है एक अक्षर हाउ हाउ हाई ऐसा ऐसा अथ ई ऐसा ऐसा अक्षर आएंगे अर्थ नहीं होता अयम भाव लोगो हाउकार जो हाउ वर्णाधकार एक वार्तिक है व्याकरण है जो बर्ण से कारा प्रत्य हाँ कार प्रत्यय हाँ। होता है कार माने हाउ काकार का अर्थ होता है अकार कने अणा कार ऐसा भारतीय के का ककार खकार गकार ऐसा बोलते हैं कार माने स्वार्थ में प्रत्यय है ग को ही गकार कहा जाता है क को ही ककार कहा जाता है ऐसे हाउ हाँ को ही हाउकार कहा जाएगा ये हाउ जो शाम है शाम में हाउ शब्द आएगा उसमें पृथ्वी दृष्टि से हाऊ की उपासना करें ये बोला चाहे अयम भाव लोग हाउ का आ रहा ये जो लोग पृथ्वी है यही लोग हाउ का रहा है हैं मान हाऊ की उपासना मानी शाम की उपासना किंतु तो पृथ्वी दृष्टि से करना फल मिलेगा ये कहना है अयं भाव लोग प्रसिद्ध लोग है प्रत्यक्ष लोग है ये जो पृथ्वी ये लोग हाउकार और वायु हाई कार और हाई एक्स हाई शब्द है उसमें कार प्रत्यय लगा हुआ है हाई जो साम्य हाई शब्द आया उसमें क्या दृष्टि करना वायु दृष्टि करके उपासना करना वायु हाई कार और चंद्रमा अथकारा वहां अथ शब्द आएगा वहां कार तो प्रत्यय लगा हुआ स्वार्थ तो में है अथ अथ शब्द आएगा तो उसमें क्या दृष्टि करना चंद्रमा दृष्टि करना चंद्रमा दृष्टि से अथकार अथ की उपासना करना आत्मा यह कार शब्द आएगा वहां साम उसमें क्या दृष्टि दृष्टि करके उपासना करना यह को आत्मा समझना और अग्नि ई का आ रहा और ई का ई दीर्घ ई का आएगा वहां उसमें क्या दृष्टि करे अग्नि दृष्टि करे ये कितने हो गए हाउ हाई अथ इच हो गए यहां यहाँ तेरह मिलकर के उपासना एक पूरी होगी ये बोल रहा है प्रथम तो मंत्र में पांच है पांच हाउ है हाई है अथ है इह है ई है, है तो कहते है। हैं ये सारे स्तोभ हैं ये हाउ हाई हाँ, अथ ई इत्यादि जो बोला हुआ इह इनका अर्थ नहीं है सामवेद में पढ़ा जाता है अर्थ नहीं स्तोभ कहते हैं निरर्थक को निरर्थक जो होगा उसको कहते हैं स्तोभ अयम बाबा माने अयम एवं लोगो हाउकार बोलिए कार माने स्वार्थ में प्रत्यय हाउ शब्द से कार प्रत्यय स्वार्थ में करके हाउकार बनाया हाउ ऐसा होगा ये लोग जो है प्रसिद्ध लोग हाउकार है हाउ है, हाँ हाँ। सुनने, सुनने है। का हाउ मैंने स्तोभ वाच्य शून्य अर्थ शून्य है स्तोभ का अर्थ शब्द तो है अर्थ नहीं होता उसको स्तोभ कहते हैं सूत्र का लक्षण किया है ना व्याकरण अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत् विश्व मुखम अस्तोभम अनभद्यम चूत्रम सूत्र पिदो विदु ये सूत्र का लक्षण अल्पाक्षरम जिसमें बहुत कम अक्षर हो असंदिग्धम संदिग्ध अक्षर न हो क्या कहा ऐसा स्पष्ट हो असंदिग्ध सारवत अर्थत थैला हुआ हो उसको अक्षर कम हो सार वाला हो। विश्व तो मुखम फैला हुआ है अस्तोभम निरर्थक नहीं सार्थक हो वो अस्तोप होता है न स्तोभम अस्तोभम स्तोप माने निरर्थक अस्तूप माने सार्थक अर्थक पादा होगा और अनवद्यम च अनिंदितम अवद्य माने निंदित अनवत्य माने अनिंदित निर्दुष्ट होना चाहिए उसी को कहा जाता है सूत्र ऐसा कहा ऐसे यहां स्तूप कहा अयम बाबलो को हाउकार हाउकार माना वाक्य शून्य है उसका अर्थ शून्य है अर्थ नहीं है क्या लोग उच्चारण होता है उच्चारण मात्र से ही फल मिलेगा जैसे हुम फट होता है हुम का कोई अर्थ नहीं कब जाए होम अस्त्र फट आप बोलते हैं और मैंने आज कल्यासादी भी वो हुम का फट का अर्थ नहीं होता किंतु तो वो लगाने से फल मिलेगा अर्थ नहीं होता ऐसे ये भी है अयम बाबा मने अयम एवं लोक है ये जो लोक है बाबा मान एवं हाउकार अस्तोभ हाउकार नाम का स्तोब हाउ नाम का स्तोभ है मान बाच्य शून्य अर्थ शून्य है कहाँ प्रसिद्ध है ये हाउ कहते रथंतर सामने हाउ शब्द आता है साम का कई विभाग है रथंतर सामने प्रसिद्ध रथंतर नाम के सामने प्रसिद्ध है क्या हाउ की प्रसिद्धि है लोक दृष्टि से हाउ की उपासना होती है क्यों तो का? ये कहां रतन रथंतरम ऐसा कहा ये पृथ्वी को रतन तर कहा ये रतन रथनतरम ऐसा मंत्र आता है इसी को कहा इसलिए अयम बावलो को हाउकार कहा अस्मात्बंधा यही संबंध है इसलिए ये हाउ का संबंध होने से क्या होगा असम संबंध संबंध सामान्यात हाउकार स्तोपो एवं उपासिता का हाउकार स्तोप की उपासना होगी श्लोक उप दृष्टि से उपासना सामने वो है हाउ है और का ये पृथ्वी को रथंतर कहा होगा ये संबंध सामान्य है, रथंतर की सामान्य है दोनों में पृथ्वी को हा, हाँ भी कहा और हाऊ भी में है ये संबंध सामान्य है ये सारृश्य होने के कारण हाऊ की उपासना कर एक पृथ्वी दृष्टि से कहा बायु हाई कार हाई वायु को हाई बोला है कहें हाई कहा बामदेप्य सामने हाई कारा प्रसिद्ध हाई शब्द के सामने प्रसिद्ध है वायु को हाई गोला है वहां कहा के सामने पृथ्वी को हाउ गोला है कहा रथन्दर सामने और वायु को हाई गोला हुआ है कहा के सामने कहा वामदेव्य शाम अनेक हाईकार प्रसिद्ध हाईकार प्रसिद्ध है वहां और दूसरी बात वायु अपंधस वामदेव सामने वामदेव शाम का कारण कहां से वामदेव्य शाम की उत्पत्ति हुई कहते वायु और जल के संबंध से हुआ है वायु अपसंबंध वामदेव्य साम लो योनी योनी माने कारण वामदेव्य साम की उत्पत्ति यहां से है वायु और जल के संबंध से है इसलिए वहां वायु की चर्चा है हाइकार नाम से अस्मा सामान्य दे सामान्य है सादृश्य है इसलिए हाइकारम वायु दृष्टिया उपासिता वायु दृष्टि से हाइकार की उपासना करें चंद्रमा अथकार कहते चंद्र चंद्रदृष्ट अध चंद्र दृष्टि से अधकार की उपासना करे क्यों कहते अन्य ही इधम स्थितम था ये शरीर जो है ना अन्न में आश्रित है जगत अन्य स्थितम अन्न में स्थित है अन्नात्मा अन्ना चंद्र और अन्न स्वरूप चंद्र है ये होता है थकार सामान्य हाँ। थकार सामान्य होने से अधिकार है अन्न में सारा अन्न स्वरूप वो कौन अन्न में स्थित होने से अन्न स्वरूप चंद्रमा तो थकार की सामान्य है सादृश्य है सामान्य अच्छा कहा और आत्मा थकार और अकार सामान्य दो है थकार और आकार की सामान्य चंद्रमा में भी ये स्थित शब्द में अभी है और था भी है अथ में भी अ है था है ये सामान्य कहा और आत्मा यह कार कहा आत्मा को यह आत्मा दृष्टि से उपासना करेगा यह शोभ यह नाम यह नाम का है स्तोभा कोई अर्थ नहीं उसका ऐसा अप्रत्यक्षो ही आत्मा यह कहा पहले अप्रत्यक्ष होता है बाद में प्रत्यक्ष होता है आत्मा यह करके कहा ऐसा यह स्तोभा भी स्तोभ है कहा सामान्य स्तोभा में भी यह है और आत्मा को यह करके बोल दिया ऐसा अग्निर् का ई ऐसा स्तोभ है उसमें अगली दृष्टि से उपासना करें क्यों ई निधना चाहने ई निधन कहा गया है जो आग्ने साम की चर्चा होगी वहां ई निधन कहा है आग्ने सर्वानी साम सामानी आग्ने आदि शाम ई निधन है अंतिम है ऐसी स्थिति है सामानी इत सामान का यहाँ आगे पांच भक्तिकाम सात भक्तिक शाम आएंगे पांच भक्तिमा का अहिंकार प्रस्ताव उदगीत प्रतिहार निधन निधन में आएगा नी निधन में ई कहा ई निधन आनी व ई को निधन मानेंगे कहा आग्ने शाम पांच भक्ति में पांच होते हैं प्रस्ताव अहंकार प्रस्ताव प्रतिहार और उदगित निधन पांच होते हैं सात भक्ति में दो और जुड़ जाते हैं आदि और उपद्रव जुड़ जाते हैं आगे उपासना चल जाते हैं तो ई निधन वाले होते हैं आग्ने टीका सर अच्छा टीका में कहते हैं नचा नच एवं विद स्त्रोबो नास्ती है इस हाउ हाई आदि स्तोभ नहीं है बात नहीं है हाउ हाई अथ ई हदि स्तोभ नहीं है बात ज एवं विध स्तोपो नास्ती वाच्यम कह इस प्रकार के स्तोप नहीं है नहीं सामने प्रसिद्ध है एक ही जगह में प्रसिद्ध नहीं है भिन्न भिन्न सामने कोई रथन में प्रसिद्ध है कोई इसमें वामदेव्य में प्रसिद्ध है कोई आग्ने में प्रसिद्ध है ऐसा बोलना चाहते है एक रथंतरम रथंतरम विधान रथन तराम प्रसिद्ध एक रथन सामने प्रसिद्ध एक बता दिया हाउकार कहाँ प्रसिद्ध है रथंतर नाम के सामने प्रसिद्ध है हाउकार है ठीक है तथा कथम पृथ्वी दृष्टि यथोक्त स्तोप से उपासना तुम स्तोप की उपासना हाऊ की और पृथ्वी दृष्टि से कैसे करे चलो रथंतर सामने हाऊ हो फिर भी पृथ्वी दृष्टि से उसकी उपासना कैसे करे प्रश्न आ जाता कहा अम्बई रथन पृथ्वी को भी रथंत है कहीं ये अम्बई पृथ्वी रथन ये पृथ्वी रथंतर है तो रथंतर सामने हाऊ है पृथ्वी को रथंतर कहा यह संबंध उनका आपस में हाउकार हाँ पृथ्वी का अस्मात संबंधा यही संबंध होने से हाउकार स्तोबोम लोग अगे ठीक है हम कहते हैं इंबई रथंतरम इत पृथ्वी रथंतरत्व श्रुतम इंबई रथंतरम जो कहा सामने वहां पर पृथ्वी को रथंतरत्व नाम से सुनाई पड़ी पृथ्वी प्रस्तुत रथंतरे अस्ति और हाउस प्रस्तुत हाउ स्त कहा रथंतरसा प्रसिद्ध है तदाथो सबंध सादृश्य होने से पृथ्वीदृष्ट आहुकार उपास पृथ्वीदृष्ट से हाउुकार की उपासना करे अर्थ है कथम पुनर्वायु दृष्टि हाइकार उपासना उपासन वायुर्कार बोला वायु तो दृष्टि से हाईकार की उपासना क्यों करें? क्या उस उनमें यह बताते हैं तथा वायु अप्य सामने यह हाईकार बामदेव्य सामने प्रसिद्ध है और वायु और जल के संबंध से बामदेव्य साम की उत्पत्ति है इसलिए वायु का संबंध होता है वहां हाई का संबंध होता है बामदेव सामने वायुदेव का हाईकारो बामदेव्य सामने प्रसिद्ध एक हाई ऐसा शब्द धर तक शब्द बामदेव नाम के सामने प्रसिद्ध है तस्त बायोर अपाम का संबंधो योनि उसके जो योनि है कारण है कि हाईकार की बायोर अपाम चे बामदेव शाम की कारण क्या है तो कहा बायोर अपाम के संबंध योनी मैने कारणम ये दोनों का संबंध कारण है कैसे तो कहते वामदिव्य शाम में ऐसा शब्द आया ऐसा मंत्र है बामदेव शाम क्या मंत्र है मैथुन इच्छावती नाम अपाम वायु पृष्ठे अत्यवतः तथो बहुमत एकदम साम अभवत ऐसा मंत्र है मैथुन की मैथुन कर्म की इच्छा वाली जो जल अब शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए मैथुन इच्छावती बोला वती नाम अपाम जो तो मैथुन संबंध संवन, इच्छा संबंधी जो जल उस वायु जल में वायु पृष्ठ अत्यवत उसके पी, पीठ पर वायु बैठ गया ऐसा आया तत्मति शाम अभवत उसी से जाल और वायु के संबंध से बामदेव पैदा हुआ ऐसा कई मंत्र है संबंध होने बामदे के बामदेव होने कारण वायु दृष्टिया कारण उपासित ही हो गया वायु दृष्टि से आईकार उपासना करे आगे प्रश्न होता है चंद्रमा अधकार कहा है तो चंद्रदृष्टि से अथ की उपासना कहते हैं क्या कहाँ प्रसिद्धि है क्या है कैसे करें तो कहते हैं कथम अथकार से चंद्र से उपासना चंद्र दृष्टि से अथकार की उपासना कैसे प्रश्न हुआ तो कहा अन्न ही स्थितम अन्न में सारा संसार स्थित है और अन्नरूप चंद्रमा है देखिए तो थकार के सामान्य है अन्न स्थित है अनूप अंदर, चंद्रमा है तो चंद्रमा में तरह से थकार हो जाता है और अथ में भी थकार है और आकार भी ये दोनों में ही कहते हैं टीकाने का तथा थकार सामान्य यथोक उपास की सिद्धि अन्न में स्थित है अन्न माने चंद्रमा चंद्रमा में स्थित है थकार है वहां और में थकार है तो थकार के सादृश्य होने से तो चंद्र दृष्टि से अथकार की उपासना सिद्धि हो जाती थकार था। अकार सामान्य दूसरा अभी सामान्य जैसे थ सामान्य है उसी प्रकार सादृश्य उसमें अकार भी है चंद्रदकार उपास अका, तो तो तो ता, अकार आत्मे चंद्रशास्ती तद्यु यथोक् उपासन कथकार व्यक्त अकार अथकार और अथ में अपष्ट और अन्नात्मी चंद्रवशी जो अन्न रूप स्वरूप चंद्रमा है उसमें भी अन्न स्वरूप में अ है एक जाते है सो अस्थि सो अस्थि मान अकार अस्थिम तो है इसलिए ठीक हुआ या तो तो उपासन चंद्र दृष्टि से अथक उपासना ठीक हो जाता है प्रथमम अप्रत्यक्षम पश्चात प्रत्यक्षी भवन ये सब यह तो वो का है अप्रत्यक्ष होना बाद में प्रत्यक्ष होना आत्मा ऐसा है पहले शरीर रूप में दिखता आत्मा नहीं अप्रत्यक्ष होता है बाद में वेदांत आदि शब्द प्रत्यक्ष होता है कौन आत्मा hmm. तो यहाँ अप्रत्यक्ष शब्द में जोड़ना का प्रथम अप्रत्यक्ष सन पहले अप्रत्यक्ष होता हुआ में है ना यह स्तोभ अप्रत्यक्षों का अप्रत्यक्षों के आगे बाद में प्रत्यक्ष लगाना। प्रथम अप्रत्यक्ष पश्चात प्रत्यक्षी भवन पहले अप्रत्यक्ष होता हुआ बाद में प्रत्यक्ष होने वाला तो आत्मा होता है यह तत्सामान्यपदृश्य मान तम उसी का साथ दृश्य बता दिया यह शब्द का व्यप्रदेश किया गौण प्रदेश किया तस्मात आत्मदृष्टि तो यह नाम के स्तूप में आत्मदृष्टि करना चाहिए आत्मदृष्टि से यह की उपासना करे तत्साम इत्यादि बता दिया आगे अग्नि इकारा बोला ई शाम में इकार जो शाम है उसमें अग्निदृष्टि से उपासना करे क्यों टीका भी कहते हैं अग्निदृष्टि इकाराख्य स्वभाक्षरे कर्तव्य ई कार नाम के इ नाम का स्वभाषर है गिर गई ऐसा उसमें अग्निदृष्टि करे अग्निदृष्टि से पास नहीं हेतु है कहते हैं ई वेदानी या अग्नियानी सर्वानी सामानी आग्नेय शाम जितने भी हैं सब ई निधन वाले हैं अंतिम को निधन बोलते जो पंच पांच भक्तिकप्त भक्त शाम आएंगे पांच भक्ति में प्रथम होता है हिंकार फिर प्रस्ताव फिर उदगीत उसका प्रतिहार उसका निधन तो वाम में अंतिम में ई निधन आएगा ई निधन, निधन, निधन वाले ऐसे बोलेगे इकारो निधी इकार स्थापित किया जाता है में वो ई निधन हो जाएगा तानी आग्नेसिद्धा वो आग्ने शाम प्रसिद्ध कहा तथा और साम ये जो इसमें आग्ने सामने अग्निर्कार अग्नि और इकार दोनों होने से अस्मात् इकार अविदृष्टिया उपासना सादृश्य क्या करना इकार को अविदृष्टि से उपासना करे कहा ये पांच हो जाते हैं आगे मंत्र है आदित्य ऊकारोह ए कारो विष्णु देवा ओहोकार प्रयापति प्राण स्वरो अन्नम याट आद्य ऊकार यो विश्व देवा ऊोईकारिराट आदि ऊकार ऊ सा ऊ आए अकेला का उ निरथक शब्द है तो उसमें आदित्य दृष्टि से उपासना करे ऊकार कहते हैं निहवा ने आह्वान कुलाना जो होता है एकार में आह्वान दृष्टि करे एक उपासना करे आह्वान दृष्टि से और विश्वदेवा अवईकार अवहोई नाम का साम है अवहोई ऐसा उसमें विश्वदेव दृष्टि करे कहा विश्वदेव दृष्टि से अवयिकार की अवई की उपासना करे और प्रजापति हिंग हिं हिंग ही ऐसा शब्द आएगा साम हिंग कार तो प्रत्यय है हिंग आएगा उसमें प्रजापति दृष्टि से उपासना करे और प्राण स्वर प्राण दृष्टि से स्वर की उपासना करे और या जो आएगा उसमें अन्न दृष्टि से करें अन्न या और बाघ बाघ शब्द आएगा तो विराट दृष्टि से करें ऐसा आएगा ऐसा उपासना करे बोला अच्छा तो यहां कितने हैं उकार अभोकार हिंकार स्वर या और बार सात पांच पूर्व पथे बारह हो जाते हैं और त्रयोदश आ जाएगा तेरह वार जाएगा तेरह है योग कर वास्तव कहते हैं आदित्य उकार का उकार उका, उका, जब आएगा सामने तो उसे आदित्य दृष्टि से उपासना करेगा क्यों ऊर्धव संतम गायन्ति उकारस्य उकार तो यहाँ ऊ की सादृश्य है दोनों में आदित्य में और ऊ वर्ण में क्या उकार की है। सब, की सब वो के है। उ, सब ऊपर करके आदित्य के कथन कहन करते हैं सूर्योदय काल में उच्चैर मन ऊर्धव संतम के सब ऊपर होते हुए आदित्यम गायन्ति सब आदित्य के काम करते हैं कथन करते हैं तो वहां ऊ उच्च होना ऊ है और उकार में वो है यदि उकार तो भी ये उकार है ये सादृश है आदित्य दैवत्य सामने आदित्य देवता दैवत्य नाम का साम है उस में तोबा आएगा ऊ आदित्य दैवत्य नाम के सामने तो आएगा ऊ तो आएगा यदि आदित्य उकार है इसलिए आदित्य उकार आदित्य इसलिए उड़ उपासन नि एक आरो बोला था, थाहावा ने कहा था आह्वान ने माने आह्वान एक आर बुलाना। रुला जो शाम आएगा उसमें बुलाने दृष्टि से उपासना करे आह्वान दृष्टि से तोबा ये तोबा एक आई है माने एक आर में ये है और आह्वान करते बुलाक्ष बोलते हैं संस्कृत में ये ही होता है ये तो यहां भी एक आर है भुलाने के लिए और उसने की कहा सारी विषय है विश्व देवा मैंने सार्वे देव सभी देव विश्व देवा, ने सब देव अवोई का राष्ण देव सामने तो तोब दर्शन कहा वैश्व देव सामने इस तोप देखा पड़ा कौन स्तोप अवो ही शाम का शब्द देखा ही पड़ा उस शाम यहा है प्रजापति हिम कारा कहा ऐसा शाम आएगा उस प्रजापति दृष्टि से उपासना कर रही अनरुक्त्या हिंकार से अव्यक्तत्वात कहते हैं प्रजापति अनिरुक्त है निर्वचन करना मुश्किल है कार्यकार से निर्भर करना मुश्किल है अनिरुक्त है और हिंकार अभ्यक्त है स्पष्ट में होता हिंग गोरे का क्या अर्थ आया स्टमेव था ऐसा दृश्य में है प्राण स्वर कहा प्राण स्वर है स्वर मान स्तोर स्वर है कि कहा प्राण से तो स्वर हेतुत्व सामान माने भवरा उच्चार करने के प्राण कारण होता है और अन्नम या कहा या जो आएगा उसको उसमें अन्न दृष्टि से उपासना करें या इति स्तोभ अन्न अन्नम या। ये जो तो या शब्द स्तोभ है अन्न को ही कस्तर करता है ऐसा है अन्न नहीं इदम याती अन्न से ही ये शरीर चलता है अन्न के बिना चलेगा नहीं शरीर इत्यतः तत्साम देशादृश है अन्न और या बाघ के तोबो विराट बाघ ऐसा एक तो बाघ शब्द है उसका अर्थ विराट दृष्टि से बाघ के बाघ स्तोब की उपासना बाघ माने बाणी नहीं एक है निरर्थक शब्द है उसकी उपासना है अन्नम देवता अथवा विराट का अर्थ अन्न भी हो सकता है अथवा देवता भी हो सकता है विराट देवता भी है समस्त थूला अभिमानी देवता भी हो सकता है अथवा अन्न भी हो सकता है विराट ये विराट रात ने कहा विषय दो अन्न भी है या देवता भी है उसको विराट शब्द से कहा बैराज शाम ये बाघ शब्द बैराट शाम में आया, आया जाता है, ये देखा, ये में जाते है। उकार आदित्य दृष्टिया कथम उपासित है इतिहास ऊकार की उपासना करनी है किस दृष्टिया आदित्य दृष्टि से तो कैसे क्यों करना देखो तो सभी लोग ऊर्जा होकर के आदित्य का कर दान करते हैं ऊंचा वना ऊ है और उकार में ऊ है ये सादृश्य है आदित्योर विधानतरे महा उकार और आदित्य में अन्य प्रकार से सादृश्य बताते हैं आदित्य इत्यादि का आदित्य दैवत्य सामने स्तोभ ऊ यह अन्य प्रकार आदित्य दैवत्य नाम के सामने एक स्तोभ है ऊ शब्द आता है और है आदित्य दैवत्य उसमें उकार आया सा ये बताया अगर एकारामान्या सामान्या कर्तव्य इत्यादि एकार की सामान्य है बुलाने के लिए यही बोलते हैं और ये जो साम्य निर्दक शब्द आएगा उसमें ये ही है बुला यही एकार होता है एकार की सादृशि दोनों में एकार सामान्या दीहव दृष्टि एक आदव बुलाने की दृष्टि एक आ सामने करे क्या दीह इत्यादि सब अगर अभयकार सेश्वेव दृष्टिया उपास हेतु तो महा अभयिकार में सर्वदेव दृष्टि से उपासना करने में कारण बताते हैं वैश्वेवी सामने तो अवश्य वश्य दर्शना औभयी शब्द कहां देखा गया वैश्वदेव नाम के सामने देखा गया इसी का है इसी कारण से करना है प्रजापति अहिंकार कहा प्रजापति अहिंकार है कहा तो अंकार का आनिप्टियां कहा था अभ्यक्तवाद कहा था अनिरुक्त है कहा प्रजापति को प्रजापति क्यों अनिरूक्त है तो कहते हैं नील नीलपितादि रूपेण निरुक्ति अभिषेक काला है पीला है गोरा है पता नहीं लगता प्रजापति कैसा है उसका आकार की पता नहीं लगता प्रजापति है, है मान्यता किंतु क्या किस नीला है काला है पीला है कैसा है पता नहीं पता नील पितादि रूपेण निरुक्ति अभिषेक कथन का विषय है यदि जीव है इत्यादि नहीं बोला जा सकता इसलिए अविरुप्त कहा उसको प्रजापति प्रजापति ऐसा है रूप अव्यक्तत्वाद रूपादिर हितत्वाद व्यक्त होता है जिसमें रूपादि हो तो स्पष्ट होता है वो तो अभ्यक्त क्यों है रूप आदि नहीं उसमें प्राण से चीज चकारात् स्वरस्य से चाह प्राण से च स्वर उत्पाद प्राण का और स्वर का दोनों का ईश्वर हेतु होता है स्वर माने अभी ईश्वर हेतु होता है प्राण का भी स्वर हेतु होता है स्वर हेतु तो निर्भर तक तदात्मक स्वर हेतु कैसे बनेगा उसके संपन्न करने वाला है अन्नम या वाक्य में आदि है या साम में अन्न दृष्टि करेगा तो उसकी क्या करते या इत्यादि यान्नम तो या नाम का स्तोभ अन्न है ये कहा टीका अन्न दृष्टि या इस स्तोमे कर्तव्य अन्न दृष्टि इसमें या नाम के स्तोभ में इतना हेतु अन्न ही इधम या टीका यह शरीर जो तो है अन्न से ही चलता है ना ये सामान्य है आगे बागी तिथो को विराट अन्नम देवता विशेष बाटा बाघ जो स्तोभ है विराट है देवता है या अन्न है दो में से कोई एक है ऐसा टीका बेटा विराट दृष्टि बागी थी कार्या विराट दृष्टि बाघ नाम के स्तोप में करे क्यों इसमें कारण तो बतलाते हैं बैराज इत्यादि शब्द बैराज्य सामने स्तोप जो बाघ शब्द कहां देखा बैराज नाम के सामने देखा, देखा? देखा। है इत्यादि आगे मंत्र है अनिरुक्तोदश संचरोकार अनुक्त स्त्रोदश स्तोब कहते हैं अनिरुप्त वो कारण रूप है वो त्रयोदश तो जो है हम उसका हु नाम का है किस नाम का है ऐसा बोलते हैं कभी कवचा है हुकार का हु ऐसा बोलते हैं। अनिरुप्त है कारण रूप त्रयोदश है त्रयो तेरहवा है यह बारह पहले हो चुके हैं ये तेरहवा है ये तो आ, है, संचर ये है काली रूप से संचरण करने वाला ये कारण है सब में संचरण करता कार्य से जी मिट्टी रूप से संचालन करती इस प्रकार कारण रूप में है तो कार्य रूप में संचार करने वाला ऐसा तो भाई त्रयोदश तेरह वास्तु तो भाई हुम हुए हुम जैसे कवच आए हुम बोलते हैं ऐसे हुम ये कहा अनिरुक्तों माने अव्यक्तवादम बा इदम इति न सकते अनिरुक्त इसलिए ऐसा यह है अथवा यह है इस प्रकार से निर्पण नहीं हो सकता उसको अनिरुक्त कहा जाता इदं बार इदं बार है इदम बा इति बात न इति अनिरूप्त यह है अथवा यह है ऐसा निर्भर नहीं किया जा सकता इसलिए उसको अनिरूक्त कहा गया अनुक्तों माने अव्यक्त व्यक्त नहीं है फूल शरीर में आया नहीं है ऐसा है इसलिए इदंबा इदम्बा इदम्बा यदि निर्वक्तु न सक्य इति इत्यता कहा यह है अथवा यह इस प्रकार से निर्वचन नहीं हो सकता इसलिए अभ्यक्त कहा आगे इत्यता आगे संचारों ने संचरों पाठ होना चाहिए संचरों संचारो, संचारो पाठ नहीं तो मंत्र में संचरों है कार्य रूप से वितरण करने वाला है वो संचरा विकल्प मानव स्वरूप में तेरे विकल्पित होना कार्य रूप में परिणत तो होने वाला कोसव कौन है वो त्रयोदश तो ओहकार हो तेरहवा स्तोभ अनिरुक्त स्तोप तेरहवा है ओहकार तो हूं शब्द है वो अव्यक्तो ही अयम ये तेरहवा जो स्तोभ है अव्यक्त है अतो अनिरुक्त विशेष एवं उपास्य इसलिए अनिरुक्त विशेष का ही उपास अनिरुक्त दृष्टि से इसकी उपासना करे कारण करते हैं तीन नंबर अनुक्त कारणात्म अनुक्त शब्द का कारण ये है जो है कारण रूप है अनरुक्त कारणात्मा का तस्वन साधे वो जो अनिरूपता के कारण से क्यों साहतर से अव्यक्त होती है अव्यक्त होता है नीलपिता आदि रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता इसलिए अव्यक्त रहा सच अनेक का अथा कार्य रूपे संचरित संचारक उसको संचार कहा गया है क्यों अनेक प्रकार के कार्य रूप से वही बनता है मिट्टी ही अनेक प्रकार के पात्र रूप में परिणत हो जाती है वही दिखाई पड़ती है कारण जो अनेक कार्य रूप में परिणत होता है इसलिए संचार का होंकारों की शाखा वेदन विकल्पान स्वरूप त्रयोदश भी कई शाखाओं में आया है साव के कई शाखाओं में हंकार शब्द है इसलिए ये भी संचारण करने वाला है यही है। तो अनुरूपता भी संचार करता है कार्य रूप से और होंकार सावेद के कई शाखाओं में आया हुआ है ऐसा आया ओंकारोपी शाखा भेदन विकल्पान स्वरूप त्रयोदश अयम और ये तेरवा भी है अयं इति आरभ्य जब अयम बाबलोको हाउकार से आरंभ हुआ था अयम बाव आरभ्य अयम बाबलोको हाउकार यहाँ से लेकर अभी तक गण्यम था गण्यमान जो गिन्य है तो तेरवा हो जाता है तत कारण दृष्टिया ओंकार कारण दृष्टि से ओंकार की बासना करें उक्तम एक उपाधी सिद्ध करते हैं अब तो ही इत्यादि अव्यक्तो ही ये एवं अव्यक्त है तथा विकल्पान तो हेतु या अव्यक्त है तो क्या ये विकल्पित होता है कई शाखाओं में पाया जाता है साम्वेद की शाखाओं में कई स्थान में पाया जाता है तो इस तरह से ये तेरह स्थान पर तेरह दृष्टि करके उपासना करने से तेरह स्तोभों में तेरह दृष्टि से उपासना करने से क्या होगा कहते जहां तक वाणी का विषय सब फल मिलेगा उसको वाणी का विषय जितना होगा जहां तक वाणी का विषय बने वो फल उसको मिलेगा ये उपासना करें फल बताते हैं सका उपासना है पार्शि का स्तोवाक्षर उपासना फल महा तोवाक्षर की जो तेरह तोवाक्षर हैं निरर्थक अक्षर हैं उनकी उपासना का फल बताते हैं मंत्र है दुग्धेश मई पा तो हम नवान तोहलान अन्नाती उपनम वेदोपनी दुग्धेस्म दुवाचो दोह अन्नवान्नाषद के लिए यशुपाशक इस तोभाक्षरीर की उपासना करने वाला जो व्यक्ति होगा जो तेरह दृष्टि से तेरह तोवाक्षर की उपासना करता हो उसके लिए सकाया बाघ दोहम बाड़ी बाघ या करता है दुख दे का करता बाघ बाघ दोहती है क्या दोहती है अपने विषय को दोहती है बाड़ी का विषय जहां तक उसको फल दिलाती है जहां तक बाणी चलती है बाघ दोहम दो कहा बाघ अपने विषयों को दुहन करती है जहां तक वाणी का विषय है पूरा संसार उसको फल मिलेगा यो बात तो दोहा क्या है वो क्या, क्या, है? क्या जो दो का विषय है दोहा वाले विषय है बाणी का विषय जितने बनते हैं वो फल उसको देगी बाणी और इतना ही नहीं अन्नवान अन्नादो होती और भी फल होगा क्या होगा एक तो बहुत प्रभु अन्न वाला बहुत अन्न होगा उसके गर्म इस उपासक के गर्म है दूसरा अन्न तो बहुत है क्या खाया न जाए जाएगा नहीं तृप्ताग्नि भी होगा प्रदृप्त होगी अन्नाज भी होगा अन्नम अति की अन्नाद अन्न खाने वाला बहुत बचाव की शक्ति होगी तभी अन्न होने का फल नहीं तो अन्न होने के क्या फल है चीनी मिले शुगर आ गया क्या फल होगा उसमें क्या मिलेगा इसे ऐसा फल अन्नवान हो अन्नाज होगा अन्न भी होगा और अन्नाज भी होगा अन्नम अति की अन्ना अन्न खाने वाला अन्न तृप्ताग्री होगा फल होगा तो कौन या एताम एवं सामना उपनिषद उपनिषद कहा या है जो उपासना करता है उपासम एवं इस प्रकार की जो उपासना है एताम एवं सामना सामनों की उपनिषदम्भ उपासना बेद मन उपास उपासना करता है उपासना करता है कहा दो बार कहा अध्याय पूरा हो जाता है शुरूवार ठीक कहा दुग्धे अस्मय बाग दो इत्यादि उत्तार्थम पहले भी आया था ये दुग्धे अस्मय बाग दो हम अन्नवान, पहले भी आया था कहा। पहले ये पहले कहा हुआ आता ही है या एक यथोक्त लक्षां जो उपासना बताई तेरह तो भाई की उपासना बताई लक्षा सामना ये शाम है हाउकार हाई कार हाँ अथ कार ई कार ई कार इत्यादि जो काकारावय स्तोवाक्षर विषयां शाम के जो अवयव है स्तोप निरर्थक शब्द उनको उन अक्षरों को विषय करने वाली उपा, उपासना उपनिषद माने उपासना दर्शनम उपासना वेद माने जो उपासना करता है तस्त यथोक्तम फल उसके लिए एक फल होता क्या फल होगा ये तो सारे के सारे बाणी के जहां तक विषय बाणी उसके लिए वो फल देगी और दूसरा होगा अनबार होगा और अन्नाद भी होगा देर तो अभ्यास अध्याय परिसम दो बार उपनिष्त जो कहा अध्याय की समाप्ति तो के तक है साम अवय विषय उपासना विशेष परिसमाप्त अर्थ होगा अथवा ये भी कर सकते हैं शाम के अवय विषय उपासना विशेष समाप्त हो गया इसके दो बार बोल ये भी कर सकते हैं ठीक है नैतानी व्यस्तानी उपासना ये व्यस्त उपासना नहीं है प्रत्येकम फलाश्रवनाथ एक एक उपासना है सारे मिल के एक उपासना होती है प्रत्येक का फल नहीं सुना पेड़ सारे उपासना के एक ही फल है नैतानी व्यस्तानी उपासना एक एक उपासना नहीं सारे मिला के करना तेरह की तेरा प्रत्येकम फलाश्रवनाथ प्रत्येक में फल का आश्रवना है सुना ही नहीं पड़ा फल इसलिए समस्तम पुनर् एकम एदम उपासना एक ही उपासना है समस्त है तेरा मिलकर के उपासना है एकम इधम उपासना एक फलत्वा एक ही फल है इसका सब विषयों को दोहती है बाणी का जहां तक विषय है और दूसरे बात अन्नवान होगा अन्नाज होगा कि तेरा मिलाकर के करने से कहा समस्तम एक एकम इधम उपासना सारा मिलाकर के एक ही उपासना यह है क्योंकि एक फलत्वा प्रत्यय एक ही फल वाला उन्होंने कहा क्षर इतगा तोवाक्षर विश्राम उपनिषदम कहा तो विषय तो तो करने वाली उपासना कहा उपनिषदम बेदा इतनी आवृत्ति तात्पर्य दो बार बोल दिया उपनिषदम उपनिषदम उपनिषदा इस आवृत्ति करने का तात्पर्य बताया वीर अभ्यासों अध्याय परिसम अर्थात कहा दो बार जो तो कहा अध्याय की समाप्ति का द्योतक अथवा साम अव विषय उपासना शाम के जो अवय विषय उपासना परिसम्ति हो आगे समस्त उपासना आएगा अवय संबंधी नहीं अब अवयवी संबंधी उपासना की चर्चा होगी आगे इसके लिए कहा प्रथम प्रपाठक व्याख्यान समाप्त तो इति शब्द भाष्यकार ने अंत में इति लगा दिया है सामावय विषय उपासना विषय परि समाप्त थो इति ये इति क्यों लगाया है भाष्यकार ने तब तो कहते हैं प्रथम अध्याय की समाप्ति का क्यों तक है प्रथम प्रपाठक व्याख्यान समाप्त तो। प्रथम अध्याय की व्याख्या की समाप्ति में इति शब्द जो भी है वासिकार। एक अध्याय पूरा हो गया इति शब्द लगा कि बोला वार्षिकाल में ऐसा कहा आगे द्वितीय अध्याय आरंभ होगा इसमें पांच भक्ति उपासना और का भक्ति उपासना चलते रहेंगे बीस खंड बीसवे खंड तक चलता रहेगा चलता रहेगा तो ठीक है कहते पूर्वोत्तर प्रपाठकोर संगतिम दर्श दिए पूर्व की बात पूर्वाध्याय उत्तर उत्तराध्याय द्वितीय अध्याय की संगति दिखाना चाहते हैं पूर्वात्म क्या संगति है प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय क्यों कहा जाता है इसलिए संगति दिखाते हैं प्रथम अध्याय के शुरू में आया था ओमदाक्षर उदीतम उपासित व्याख्यानम यही तो मंत्र था, तो था न ओम एक तदाक्षर इत्यादि यहाँ से आरंभ करके प्रथम अध्याय की चर्चा करके ओम इति तदाक्षर उद्घितम उपासित यहाँ से आरंभ हुआ ओम इतनी अक्षर इत्यादि न से आरंभ करके साम अवय विषय उपासन अनेक फलम उपदिष्ट साम के को विषय करने वाले उपासना का अनेक फल दिखाया भिन्न भिन्न फल दिखाया साम के अवय उपासना का फल भिन्न भिन्न प्रकार के फल कर दिया अब अनंतरम च स्तोभाक्षर विषय उपासना अंतिम फिर यह भी बता दिया प्रथमाध्याय के अंतिम स्तोभाक्षर के विषय करने वाली उपासना भी बताई सर्वथा भी साम एक देश संबंध में वितर स हर प्रकार से चाहे कोई भी उपासना बताई पूर्व में शाम के एक देश को विषय संबंध करने वाली उपासना थी देश को नहीं एक देश को विषय करने वाली सर्वथा हर प्रकार से शाम एक देश संबंध में वितर वो उपासना जो बताई गई है शाम का एक देश को विषय करने वाली संबंध रखने वाली उपासनाई अथा ईरानी द्वितीय अध्याय में क्या कहना चाहते हैं अब अथा ईरानी इस समय में द्वितीय अध्याय में हम क्या कहना चाहेंगे समझते सामने समस्त शाम विषयाणी उपासना समस्त शाम की उपासना करनी होगी अवयव की नहीं समस्त शाम की उपासना समझते सामने समस्त शाम विषयाणी उपासना समस्त शाम विषय उपासना है बक्षाणी आरवती स्तुति ये कहूंगी ऐसा करके स्मृति आरंभ करते हैं या पांच अवध की और सात के शाम की चर्चा होगी पांच प्रकार से उपासना करके एक अथवा प्रकार की उपासना प्रस्ताव उदगी प्रतिहार निधन और दो और जोड़ेंगे तो सप्त साप्त उदाह और उपद्रव जोड़ेंगे तो साप्तभ हो जाता है साप्त भौत में दो और जुड़ जाते हैं ये उपासना चलिए आगे युक्तम ही एकदेश एक उपासना अंतरम एकदेशी विषय उपासना उच्च ये ठीक ही है युक्तम ये ठीक है क्यों एकदेश अवयव संबंधी उपासना के अंतर एकदेशी होता है अवयवी अवयवी उपासना देखो एक देश हो गया हाथ और एक देशी होता हाथ वाला शरीर एक देशी है शरीर एक देश वाला अवयवी जो होता है एक देशी होता है और अवैध जो होगा एक देश होता है अभी अवैध संबंधी उपासना बताई थी एक देश संबंधी उपासना थी अवयव और अवयवी को है? एक देश और एक देशी शब्द से कहा समझना चाहिए अवयव को एक देश बोलते हैं अवयवी को एक देशी एक देश वाला है अवैय नहीं ऐसा होता है ये कहना चाहते हैं युक्तम ही एकदेश उपासना एक देश की उपासना अवय की उपासना बताई थी शाम की अवय उपासना चल रहा था पूर्वाध्याय में अंतर उसके पश्चात एकदेशी विषय उपासना एकदेशी विषय उपासना करे ना ठीक है ठीक है सर्वथा तो शब्द ले था वार्त से वार्त उसका अर्थकार उसका अर्थ है पाठ सामा सर्वथा सामावयव विशेष साम के अवय विषय होने से विशेष विषय पे चाहिए सब प्रकार से मतलब यही है साम के अवयव विषय करने में अथवा स्टोबाक्षर को विषय करने में यही था पूर्वोपासना एक आता इति शब्दो शब्दोंथ शब्द है संबंध में संबंध में इस प्रकार की कहते हैं यस्क विषयानी उपसान वृत्ता कथिता कथिता एक संबंधी उपासना में अवयव संबंधी अवय विषय करने एक विषय करने में उपासना वृत्त हो गए कथित हो गए पूर्व में तस् ताकि समस्त विषयानी वक्तव्यापासना समस्त विषय करने वाला चाहिए अवयभी को विषय करने वाला उपासना बदलानी चाहिए और अवय संबंधी हो गया तो अवयभी संबंधी चाहिए और एक कहा जाते हैं एक देश उपास की व्याख्या आनातर में अथ शब्दार्थ अथ शब्द का अर्थ होता है कि एकदेशी व्याख्या की आनातरीय अथ है एक अथ ईरानी भी आया हुआ अथ शब्द का अर्थ है एक उपासना को पूरा होने के पश्चात कहा जाता था कथम उक्त भक्षमाण उपासनादम पौर्वापर्यम आह ये कैसे माना जाए कि उक्त उपासना में भक्षमाण उपासना पूर्व शाम का अवय संबंधी उपासना आगे आने वाला अवय भी संबंधी उपासना कथम उक्त भक्षमाण उक्त उपासना भक्षमाण है आगे कहे जाने वाली उपासना दोनों की इदम पौर्वापर्य इस प्रकार की पूर्वापरिभा कैसे माना जाए तब उत्तर देते हैं युक्तम ही का एक देश उपासनातरम एक देशी विषय उपासना युक्त है ऐसा कहना माने पहले अवयव संबंधी उसके बाद अवय भी संबंधी उपासना ठीक होता है समस्त से उपासना साधु इति वजना यहां आएंगे समस्त उपासना साधु है एक देश उपासना साधु है ऐसा कहेंगे आगे तो समस्त से उपासना साधु इति वजनात् उपासना निंदित अनषेट आशंका प्रश्न होता है समस्त साम्य उपासना श्रेष्ठ है साधु है अच्छा है ऐसा कहने से अवयव संबंधी उपासना निंदित होगी ये शंका करके उत्तर देंगे बाद में मंत्र है ओम समय सामन उपासन साधु ओम यदु साधु तत्मी आचक्षते यद अदावती ओं समस्त सां उपास साधु यधु तत्व सावित आचोक्षते यदाधु ओम अध्याय शुरू हो रहा है श्लोक का लगाया अध्याय में मांगलिक मंगल अर्थ के लिए ओम लगाया है परमात्मा का वाचक शब्द है इसलिए लगाया समस्त से खलू सामना उपासना साधु समस्त शाम की उपासना निश्चय ही साधु है खलू निश्चय अवश्य है साधु है अच्छा है साधु माने अच्छा यथ खलु साधु तथा शाम इतिहास है दिया लोग में जो अच्छा काम कोई करता है तो साधु किया इसने बोलते हैं साधु को शाम बोलते हैं शाम किया इसने अच्छा काम कोई करता हो तो लोग वो कहते हैं साम शाम बोलते हैं साम ऐसा बोलते हैं आचक्षते का आक्षते ने आचक्षते सकार छुटा हुआ आचक्षते ऐसा करते हैं लोग या तो असाधु असाम जो असाधु कर्म कोई करता हो तो असाम किया इसने अच्छा काम नहीं किया असाम बोलते हैं तो साम होता है वो साधु होता है यह आया एक आया तो में, में कहा समस्त उपासना साधु ये मंत्र में कहा समस्त शांत की उपासना साधु कहा ऐसे वचनों से अवयव उपासना इस इस मंत्र से दिखता है कि अवयव की उपासना निंदा हो गई समस्त की उपासना साधु है अवयव उपासना असाधु होगा होगी एक कहा अनुष्ठ इसलिए अनुष्ठान के योग्य नहीं रहा अवय उपासना जो पूर्वोक्त उपासना जितने बताई अनुष्ठान के योग्य नहीं चित्र होगी ऐसी शंका हो गई तो कहा समस्त से समस्त सर्वा अवय विशिष्ट समस्त समझ सारे अवयव से विशिष्ट पांच अवयव अथवा सात अवयव से चर्चा करेंगे। पांच अवयव या सात अवयव। पांच अवयव के सामने पांच अवय होगा अहंकार प्रस्ताव उद्भेद प्रत्याहार, निधन और उदर होगा उपद्रव और आदि जुड़ेगा सात आदि उपद्रव जुड़ेगा सात हो जाएगा जुड़ेगा एक अंत कहा समस्त सर्वावय विशिष्ट समस्त सारे अवय से विशिष्ट पांच भक्तिक्त भक्त से चर्चा दो प्रकार की शाम की चर्चा करेंगे यहाँ पांचभतिक और साप्त भक्तिक्षा इसकी उपासना साधु होती है समस्त खलु उपास शाम उपासना साधु या समस्त शाम पांचभतिक्षाम और साप्तिक शाम की उपासना साधु है कहा खलुति वाक्यालकारार्थ है या खलू शब्द वाक्य के अलंकार के लिए है शाम उपासना साधु एक कहा शाम की उपासना साधु है एक कहा समस्त साम ही साधु दृष्टिवेदी परकवार या समस्त साम में साधु दृष्टि का विधान परक है दृष्टिक साधु दृष्टि करना है न पूर्वोपासना साधु सदस्य यहां पर स्तुति के लिए है समस्त शाम में साधु दृष्टि करने के लिए स्तुति के लिए है इसलिए पूर्व की चिंता के लिए नहीं निंदा के लिए नहीं है क्योंकि नहीं निंदा प्रवर्तुम नि प्रवर्तते निंदितुं प्रवर्तते अभी तो विदेश तो निंदा होती है निंदे व्यक्ति की निंदा के लिए प्रवृत्ति नहीं होती निंदा निंदा का तात्पर्य दूसरे की प्रशंसा में होती है ये व्यक्ति खराब है माने वो व्यक्ति अच्छा है वह तात्पर्य होता है इसका खराब है कहानी में तात्पर्य नहीं है हमारी बात हमारे मन की वो अच्छा है ये कहना चाहते हैं नहीं निंदा निंदमितुम प्रवर्तते जो निंदा होती है निंद व्यक्ति की निंदनीय व्यक्ति की निंदा के लिए नहीं होती है किंतु अभी तो विदेह स्तोत्य तो अपना जो विदेश होगा उसकी त्रुति के लिए प्रशंसा के लिए हम ये खराब है कहने का मतलब इसमें खराब दिखाना नहीं चाहते हम दूसरे को अच्छा कहने में हमारा तात्पर्य होता है ऐसा है नहीं जिंदा निंदम निंदितुम प्रवर्तते तो अपितु विदेहत्य के लिए। इस प्रकार पूर्व में निंदा नहीं मानी जाती है समस्त उपासना साधु दृष्टि से उपासना करनी है इसके लिए हम विधान करना चाहते हैं कहा पूर्व की निंदा नहीं होगी यहाँ एक हाँ। समस्त सामने साधु दृष्टि विधि परंपरा साधु दृष्टि विधि वाक्य है ये समस्त सामने साधु दृष्टि का भाग्य इसमें तात्पर्य रख रहा है वाक्य पूर्व उपासना निंदा तुम न पूर्वोपासना निंदा तुम साधु शब्द है साधु शौद पूर्व उपासना की निंदा के लिए नहीं है माने इनमें साधुत्व दृष्टि का विधान करने में तात्पर्य का आदि की उपासना में अच्छा दृष्टि करता है यह नहीं कि पूर्व की निंदा दृष्टि ऐसा है आगे पूर्व पक्ष शंका करता है पूर्वत्र न साधुत्व समस्ते सामने अभिधीय पूर्व में, में साधुत्व का कथन नहीं था पूर्व उपासना में साधुत्व कथन नहीं किया तो आगे के सामने उसका विधान होता है ये पूर्वाधि नविद्यमान साधुत्वम पूर्व उपासना में विद्यमान नहीं है साधुत्व जो अभी साधु बोलना चाह रहे हैं इसलिए समस्त सामने अभिदीय थे सामने कथन होगा इसलिए पूर्व की निंदाई तो होगी पूर्व आदि कहेगा सिद्धांत ना साधु साम शाम उपासहारा तो आगे उपसंहार करेंगे साधु साम ऐसा उपासहार करेंगे इस प्रकार की कहा साधु शब्द शोवनबाजी साधु का अर्थ अच्छा सुंदर यह होता है साधु शब्द शोवनवाची सुंदर ऐसा प्रयोग का पाचक होता है कथम अब देह कैसे जाना जाता है साधु शब्द शोभनवाची करके क्या कहते तो हैं देखो भाई साधु शब्द सोवन के अच्छा काम कोई करता है तो शाम शाम कहता है बोलते हैं शाम हो गया बोलते हैं और खराब काम करता असाम हो गया बोलते हैं लोगु शब्द शोभनवाची है अच्छा बाचक होता है यथखंड लोग अनबध्यम प्रसिद्धम तत्साम आचक सदे कहा लोग पे प्रसिद्धि है कि जो अच्छा काम कोई करे तो साम शब्द से बोल देते हैं लोग ऐसा बोलते हैं कहा अच्छा कुशला कुशल व्यक्ति बोलते हैं यदि तो असाधु विपरीतमता था साम जो अच्छा खराब काम करता है तो असाम करके बोल देते हैं कुशल लोग ये कहा ठीक है ठीक है अर्थात अस्थि निंदा आएगी संगत है पूर्वादी बोलता है आपने कहा निंदा नहीं निंदा में निंदा निंदा की पूर्व के लिए तात्पर्य में आगे के बाद के लिए तात्पर्य है समतः सामने साधु दृष्टि करने के लिए कहा ये कहा ऐसा नहीं अर्थ से तो निंदा आई जाता है जब आगे वाली की प्रशंसा करेंगे तो पीछे वाली की निंदा हो ही जाएगी अर्थ से तो आई जाएगा शब्द से भले में हो यह पूर्वाधि कहता है अर्थात अस्थि निंदा शब्द से न होने पर भी अर्थ से तो निंदा है संगत है शंका उठाई पूर्वत्र विद्यम साधुत्व समस्त सामने अधीये पूर्व में जो विद्यम साधु शब्द कपड़े प्रयोग हुआ रहे। उसको समस्त सामने साधु शब्द कपड़े प्रयोग कर रहे तो बिंदा आई गया पूर्व की पूर्व उपासना शय टीका में कहते हैं बस उत्तर देते हैं पूर्वत्र पूर्व साधु विद्यम सेशेषा न अर्थापिंद पूर्व साधुत्व विद्यमान से साधु का अर्थ विद्यमान विद्यमान का विशेषणत्व न अनुपादान्थ ऐसे वहां उपादान ग्रहण नहीं किया इसलिए न अर्थात निंदा असाधु शब्द से प्रयोग नहीं किया है वहां भी ये करना चाहते हैं विद्यमान से विशेषणत्व है विद्यमान के विशेषण है साधु शब्द होने से अनुपादान्थ ग्रहण न करने पर भी अर्थ से निंदा नहीं है न अर्थात निंदा एक न साधु साधु शाम उपास करेंगे व्याख्या साधु शब्द इत्यादि साधु शब्द का शोभन वाची होता है अच्छा होता है वाक्य मतारे ब्याच कथम इत्यादि का कैसे अवगम्य थे साधु शब्द शोभन अर्थ में कैसे जाना जाता है तो उत्तर दिया यद साधु यद लोके साधु शोभनम अनवद्यम प्रसिद्धम जो प्रसिद्ध काम करता है अच्छा काम करता है तो साम शब्द से बोलते हैं कुशल और जो खराब काम करता है तो असाम शब्द से बोलते हैं तो समय हो गया है ओमा क्या मांग चक्षुष उपन धर्मास्ते न मई ते नई शिश